श्री विष्णु शास्त्र सांकर विष्णुस्रनामस्त्र शांक्योग पुर पुर योग नेता पुरुषेश्वरः नारिहव वपु श्रीमा पुरुषोत्तमः योगः योग नेता पुरुषेश्वरः नारिहवु श्रीमा केशव पुरुषोत्तम योग योग ज्ञानेन्द्रिया सर्वाणी निरुद्य एकत्व भावना एक योग परमात्मनोह तदवाप्यतया योग मन के सहित समस्त ज्ञानेन्द्रियों को रोककर कर क्षेत्रज्ञ और परमात्मा की एकत्व भावना का नाम योग है उससे प्राप्य होने के कारण परमात्मा का नाम भी योग है योगम योग वदी विचारयती जानती लभंतवा योग विदस्ते साम योग योग नेता ज्ञाना वहनादी ने योग विद्या त्याभुक्ता योगक्षेम वहाम्यहम भगवद्दचना जो योग को जानते हैं अर्थात उसका विचार करते उसे जानते या प्राप्त करते हैं वे योगविद कहलाते हैं उन ज्ञानियों का योग योगक्षेमादि निर्वाह करने के कारण जो नेता है, वह योगविदाम नेता, योगविद्ताओं का नेता कहलाता है जैसा कि मैं उन नित्य युक्तों का योगक्षेम वहन करता हूं, इस भगवान के वचन से सिद्ध होता है प्रधानम प्रकृति मायाह पुरुषों जीवस्थर प्रधान पुरुषेश्वर प्रधान अर्थात प्रकृति माया तथा पुरुष जीव उन दोनों का जो स्वामी है वह प्रधान पुरुषेश्वर है नर से सिंह से चावयवा यस्म लक्षते तद्वपुर सार सा सिंहवपु हो जिसमें नर और सिंह दोनों के अवयव दिखाई देते हों ऐसा जिसका स्वरूप हो वह नार है यस्य वक्षसि नित्यम वसति श्री स श्रीमा जिसके वक्षस्थल में सर्वदा श्री बसती है वह है वहमा अभि केशा ये सेशव इति व प्रत्यय प्रशंसायां यद्वा कश अच्छ ईश्च त्रिमूर्त केशा यदेन वर्तन्ते स सेशव केश के यस्मायुष्टात्मा के के लोके तस्केश ख्या इति विष्णुपुराणे श्रीकृष्ण प्रति नारद वचनमृषोदरा दिखा च साधुत्व कल्पना जिसके केश सुंदर हो उसे केशव कहते हैं यहाँ केसा दो तरस्याम इस पाणिनि सूत्र से प्रशंसा अर्थ में व प्रत्यय हुआ है अथवा ख ब्रह्मा विष्णु और ईश महादेव ये तीनों मूर्ति ही केश है ये दिन के अधीन है ये जिनके अधीन है वे भगवान केशव हैं अथवा केसी का वध करने के कारण केशव हैं, जैसा कि विष्णु पुराण में श्री कृष्ण चंद्र से नारद जी का वचन है हे जनार्दन आपके हाथ से यह दुष्टचित्त केसी मारा गया है इसलिए आप लोक में केशव नाम से प्रसिद्ध होंगे प्रसोदरादि गण में होने के कारण इस केशव शब्द के साधन की कल्पना की गई है प्रिशोदरादीनी यथोपदेष्ट यह पाणिनि सूत्र है इसका भाव यह है कि प्रिशोदर आदि शब्द जिस प्रकार शिष्ट पुरुषों से व्यवहार किए गए हैं उसी प्रकार शुद्ध है प्रिशत और उधर मिलाकर प्रिशोदर शब्द बनता है जिसमें तकार का लोप और संधि रूढ़ि से ही हुए हैं इसी प्रकार वारी वाहक का बलाहक बनता है यही नियम जिमुत, स्मशान उलूखल और पिशाच आदि शब्दों में भी है मनोरमा में भी कहा है प्रिषोदर प्रकरणी शिष्ट यथोच्चारितानी तथैव साधुनि स्यू अर्थात प्रिशोदर आदि शब्दों को शिष्ट पुरुषों ने जिस प्रकार उच्चारण किया है वे उसी प्रकार ठीक है महाभाष्यकार ने भी कहा है येशु ये शु लोपागम वर्णविकारा श्रूजंत न तानि चोतृदर प्रकरणी अर्थात जिनमें वर्णों के लोप आगम अथवा विकार सुने जाएं, किंतु उसका शास्त्र में कोई निरूपण न हो वे शब्द प्रसोदर आदि के समान कहे जाते हैं केशव शब्द भी नारद के कथनानुकूल केसी का वध करने वाला इस अर्थ के अनुसार कैसी वधक होना चाहिए किंतु पृथोदरादि के समान ई के स्थान पर अ तथा वध के स्थान पर व की कल्पना करके केशव सिद्ध किया गया है उसी प्रकार अन्य अर्थों में भी केशव शब्द का प्रयोग शुद्ध है पुरुषाण उत्तमः पुरुषोत्तमः अत्र न निर्धारणे इति षष्ठी समास प्रतिषेधो न भवति समर्थत्वात् जानपेक्ष सुनर्जागुणक्रियापेक्षया पृथक क्रिया तत्रा निषेधा तमर्थवाषेध प्रवर्त यहाँषण क्षत्रि शूरतम गवाम कृष्णा गौस सपन्न क्षीरतमा अद्वगा धान शीघ्रतम अथवा पंचमीसमस तथा च चगवदचन यस्माक्षर अतीतों हम अक्षरापिचोत्तम अतोस्मी लोके वेदे च प्रति पुरुषों में उत्तम को पुरुषोत्तम कहते हैं यह न निर्धारणे इस सूत्र के अनुसार षठी समास का प्रतिषेध नहीं होता क्योंकि यहाँ किसी जाति गुण और क्रिया की अपेक्षा न होने से समास विधान का सामर्थ्य है अतएव यहां षष्ठी समाज के प्रतिषेध का नियम नहीं लग सकता जहां जाति गुण और क्रिया की अपेक्षा से किसी का समुदाय से पृथककरण होता है वहां सामर्थ्य न होने से यह निषेध वचन लागू होता है जैसे मनुष्यों में क्षत्रिय सबसे अधिक सूरवीर होता है गौों में कृष्णा गौ स्वादिष्ट दूध वाली होती है यात्रियों में दौड़ने वाला सबसे तेज होता है अथवा यहां पुरुषों से श्रेष्ठ ऐसा पंचमी समाज समझना चाहिए जैसा कि भगवान का वचन है मैं क्षर से परे और अक्षर से भी उत्तम हूँ इसलिए लोक और वेद में पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ इन वाक्यों में क्षत्रिय जाति कृष्ण गुण तथा तो दौड़ना क्रिया के द्वारा क्रमशः मनुष्य गौ और यात्री समुदाय से व्यक्ति विशेष की पृथकता बदलाई गई है इसलिए यहां षठी समास नहीं हो सकता परंतु पुरुषोत्तम शब्द में यह बात नहीं है सर्व शर्व शिव भूतादि निरव्य संभवो भावतो भरता प्रभु प्रभुरीश्वर सर्वह सर्वह शिवह स्थाणु भूतादि निधि अव्ययह संभवह भाव भरता प्रभुवा, प्रभु प्रभु ईश्वर असत असत सर्वस्य सर्वदा ज्ञाना सर्वेद प्रचक्षते असत और सत सबकी उत्पत्ति स्थिति और प्रलय का स्थान होने से तथा सर्वदा सबको जानने के कारण इसे सर्व कहते हैं भगवान व्यास के इस वचना अनुसार भगवान सर्व हैं इति भगवद् ध्यास संघार चना सर्व शुणा संहारसमें संहार इति प्रजाती समस्त प्रजा को शीर्ण करते अर्थात प्रणय काल में संघार करते या कराते हैं इसलिए श्रवें निस्त्रुण्यतया शुद्धवात् शिव सब्रह्मा सचिव भेदोपदेशा शिवादि नाम भी हरिव सूयते तीनों गुणों से रहित होने के कारण शुद्ध होने से शिव है वह ब्रह्मा है वह शिव है इस प्रकार अभेद बतलाने के कारण शिव आदि नामों से भी हरि ही की स्मृति की जाती है स्थिरत्वात् स्थिरत्वात्थाणु हो स्थिर होने के कारण स्थाणु है भूता नाम आदि भूतादि भूता ही भूतों के आदि कारण आदिकार भूतादीह प्रणय कालेन सर्वीयत ही निधि कर्मण्यधिणे चंप्रतय सव निधिशेष अव्यय अवन स्वरो निधिर्थ प्रणय काल में सब प्राणी बे स्थित होते हैं इसलिए निधि है कर्मण्यधिकरण च इस सूत्र के अनुसार यहाँ की प्रत्यय हुआ है उस निधि शब्द को ही अव्यय रूप विशेषण से विशिष्ट करते हैं वह अव्यय अर्थात अविनाशी निधि है स्वेच्छया समीचीन भवनम संभवः धर्म धर्मस्थापना संभवामि युगे युगे इति भगवत वचनात् अथ दुष्ट विनाशाय साधु नाम रक्षणा च स्वेच्छया समवाम्बिवम गर्भ दुख विभर्जिता च अपनी इच्छा से भली प्रकार उत्पन्न होते हैं इसलिए संभव है भगवान के ये वचन भी है मैं धर्म की स्थापना करने के लिए युग युग में उत्पन्न होता हूँ तथा मैं दुष्टों का नाश करने के लिए और साधुओं की रक्षा के लिए इसी प्रकार अपनी इच्छा से गर्भ दुख के बिना ही उत्पन्न होता हूँ सर्वेश भोक्तृण फला भाव्यती भावना सर्व फलदातृत्व फल मत उपपत्ते है इत प्रतिपादित समस्त भोक्ताओं के फलों को उत्पन्न करते हैं इसलिए भावन है फलमत उपपत्ते है ब्रह्म सूत्र के इस सूत्र में भगवान के सर्व फलदातृत्व का किया गया है प्रपंचसाधिष्ठान भरना भरता अधिष्ठान रूप से प्रपंच का भरण करने के कारण भरता है प्रकृ इति महाभूता प्रकृष्टो भव जन्मा समस्त महाभूत भली प्रकार उन्हीं से उत्पन्न होते हैं इसलिए वे प्रभाव हैं अथवा उनका भव यानी जन्म प्रकृष्ट अर्थात दिव्य है इसलिए वे प्रभाव हैं सर्वासु क्रियासु सामर्थ्याती सयात प्रभु समस्त क्रियाओं में उनकी सामर्थ्य की अधिकता होने के कारण वे प्रभु हैं निरुपाधिक अस्ेति ईश्वर है ऐसा सर्वेवर हैुते है भगवान का ऐश्वर्य रहित है अतव ईश्वर है जैसा कि श्रुति भी कहती है यह सर्वेश्वर है